Vishu, Santomagan Bhayaman Mera Talks on the Songs of Prasad, given at Vishu Commune International, Pune, India. Discourse Number Six. पहला प्रश्न जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूं, तो मुझे लगता है मेरी गर्दन आपकी तलवार के नीचे आ गई इस प्रश्न के प्रसंग में भी मेरा वही भाव है ऐसा क्यों है शीला भू तो बिल्कुल स्वाभाविक है प्रश्न एक उत्तर की तलाश है। उत्तर तुम्हारे अहंकार को भरेगा या तोड़ेगा कुछ निश्चित नहीं है। मेरा उत्तर तो निश्चित ही तुम्हारे अहंकार को भरेगा नहीं तोड़ेगा ही तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे प्रश्न के बहाने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा जाए प्रश्न तो केवल एक परिस्थिति है उत्तर बाहर से मिलने वाले नहीं है अहंकार खंडित हो जाए तो उत्तर तुम्हारे भीतर से प्रश्न नहीं छिपा है तो भय स्वाभाविक है जहां भय न लगे और प्रश्न पूछने में मजा आए वहां में कि जीवन का रूपांतरण नहीं होगा ऐसा ही होता है पंडित पुरोहितों के पास तुम्हारा प्रश्न पूछना तुम्हारे अहंकार को भरता है तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे ज्ञान को बताता है तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी खोज तुम्हारे अध्यात्म की तलाश की खबर लाता है रस आता पूछने में और हर उत्तर जो पंडित पुरोहित से तुम्हें मिलता है तुम्हें तोड़ने वाला नहीं हो सकता क्योंकि पंडित पुरोहित तुम्हें तोड़ने का साहस नहीं कर सकता तुम पर जीता है तुम्हारा गुलाम है तुम उसके मालिक हो उसे तुम्हारे अहंकार को सजाना होगा उसे सांत्वना देनी ही होगी वह मलमपट्टी करेगा वह तुम्हारे गांवों को फूलों में छिपाएगा उसके हाथ में तलवार नहीं हो सकती उसके द्वार पर तुम्हारा स्वागत है और जो पूछता है उसका स्वागत उससे ज्यादा है जो नहीं पूछता है क्योंकि जो पूछता है वो उसे मौका देता है उसके ज्ञान के प्रदर्शन का पारस्परिक अहंकार की परिपूर्ति होती पूछने वालों को मजा आता है कि लोग जाने कि मैं जानने वाला हूं लोग जानना दिखाने के लिए पूछते हैं ऊंचे ऊंचे प्रश्न पूछते हैं जिनका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं परमात्मा है या नहीं स्वर्ग है या नहीं कितने नरक हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और बड़ी गंभीर और गहरी बातें पूछते हैं जिनसे उनके जीवन का कुछ लेना देना नहीं है जिनका कोई उपयोग भी नहीं लफाज़ी है लेकिन तात्पर्य को उड़ान अध्यात्म परमार्थ इनकी बातें पूछने से औरों को सुनने वालों को लगता है कि हाँ कोई पहुंचा हुआ आदमी ज्ञानी देखो इसकी जिज्ञासा देखो इसकी उड़ान देखो इसके पंख कितनी ऊंचाइयां छू रहे हैं और पंडित पुरोहित को सुविधा मिल जाती है कि तुम्हारे प्रश्न के बहाने उसने जो इकट्ठा किया है शास्त्रों से उसका प्रदर्शन कर ले यहां हालत बिल्कुल उल्टी तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे अज्ञान की घोषणा करता है ज्ञान की नहीं क्योंकि जो ज्ञान से पूछता है वह तो पूछता ही नहीं उसके प्रश्नों के तुम्हें तो उत्तर ही नहीं देता क्या तुम सोचते हो सारे प्रश्नों के मैं उत्तर देता हूं ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को तो तत्म कचरे की टोकरी में डाल देता हूं उनको तो दोबारा देखता भी नहीं क्योंकि अगर तुम्हें पता ही है तो फिर मेरे उत्तर की कोई जरूरत नहीं जो उस जगह से पूछता है जहां घोषणा कर रहा है कि मुझे मालूम है जो शास्त्र का उल्लेख देकर पूछता है जो उद्धरण देता है और जो कहता है मुझे मालूम है आपकी राय भी जाननी यहां कोई राय नहीं दी जा रही यहां कोई मंतव नहीं दिए जा रहे हैं न कोई प्रमाण पत्र दिए जा रहे उसका प्रश्न तो मैं फेंक ही देता हूं उसका तो कोई दो कौड़ी का मूल्य नहीं उसके ही प्रश्न का उत्तर दूसरी जगह मिलता है पंडितों पुरोहितों के पास उसके ही प्रश्न का उत्तर मिलता है मैं तो केवल उन प्रश्नों को उत्तर देता हूं जो अज्ञान की घड़ी में पूछे गए तो पहले तो अज्ञान की घड़ी में पूछने से घबराहट होती कि मेरा अज्ञान प्रकट हो कि मुझे इतना भी मालूम नहीं दीनता प्रकट होती और फिर तुम्हारी दीनता पर मेरा जो उत्तर आएगा वो निश्चित ही तलवार की तरह आने वाला है क्योंकि अगर मैं तुम्हारी गर्दन न काटूं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग न हो जाए तो तुम परमात्मा का दर्शन कर ना पाओगे सिर गिरे तो परमात्मा का दर्शन हो यह सिर की अकल में ही तो परमात्मा खो गया है तो घबराहट शिला स्वाभाविक कोई भी प्रश्न पूछो डर तो लगेगा क्या पता नहीं मैं क्या कहूंगा फिर मेरा उत्तर कोई सुनिश्चित उत्तर होता तो भी आश्वासन तुम खोज सकते थे कि कल भी मैंने ऐसा कहा था परसों भी मैंने ऐसा कहा था आज भी ऐसा ही कहूंगा मेरे उत्तर के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कल ही तुमने देखा समाधि ने पूछा था ब्रह्म वेदांत के संबंध में कुछ महीनों पहले मैंने एक उत्तर दिया था विजय भारती ने भी कल वैसा ही प्रश्न पूछा इसी आशा में पूछा होगा कि जैसे मैंने समाधि के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ब्रह्म वेदांत भ्रांति में पड़ गए लौटाना चाहिए भ्रांति से उन्हें और लोगों को न भरमाएं, अभी वह घड़ी नहीं आई अभी सिद्धि की घड़ी नहीं आई सोचा होगा विजय भारती ने की अच्छा मौका ऐसा ही प्रश्न में भी पूछ लो, पूछा ओम प्रकाश के संबंध में मुश्किल में पड़ गया उसकी गर्दन पर तलवार गिरी अगर थोड़ी भी समझ होगी तो अब दोबारा ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन पूछा इसी आशा में था कि जैसा मैंने उत्तर पहले दिया वैसा ही उत्तर दूंगा मेरे उत्तर बंदे हुए नहीं मेरे पास कोई तैयार उत्तर नहीं तुम्हारा प्रश्न ही मेरे भीतर उत्तर को जन्माता है और तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा तुम्हारी मनोदशा मेरे उत्तर को निर्माण करती कल जो कहा था आज न कहूंगा आज जो कह रहा हूं कल का कुछ भरोसा नहीं इसलिए भय और भी लगता है अगर ये भी साफ हो कि यही मेरा उत्तर होगा तो भी तुम निश्चिंत हो जाओ मैं तुम्हें निश्चिंत छोड़ नहीं सकता तुम्हारी निश्चिंता तो तभी आएगी जब तुम्हारे भीतर से अस्मिता का सारा भाव चला जाए फिर कोई भयना लगेगा मेरी तलवार से क्योंकि मेरी तलवार तुम्हारी आत्मा को नहीं काट सकती नम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहती पावका याद करो कृष्ण का वचन उस आत्मा को न तो शस्त्र छेद सकते हैं और न आग जला सकती है मेरी तलवार तुम्हारी आत्मा को नहीं काट सकती मेरी तलवार केवल तुम्हारे अहंकार को काट सकती है क्योंकि अहंकार झूठ है क्योंकि अहंकार निर्जीव है कट सकता है गिर सकता है जल सकता है गिरना ही चाहिए कटना ही चाहिए जलना ही चाहिए जितने जल्दी जल जाए उतना अच्छा है तो भय स्वाभाविक है इस स्वाभाविक भय के ऊपर चलो आप सच तो यह है जिस दिन से सीला तूने ने सन्यास लिया उसी दिन से तलवार तेरे गर्दन पर लटकी पूछ कि न पूछ अब पूछने में क्या भय तलवार तो लटकी ही है जो नहीं भी पूछते उनकी गर्दन पे भी गिरेगी वो इस निश्चिंता में नहीं रह सकते कि न कुछ पूछा है न कोई खतरा है सन्यास का अर्थ ही होता है कि तुमने गर्दन मेरे सामने रख दी तुमने प्रार्थना की मुझसे क्या उठाओ तलवार और मेरी गर्दन काटो सन्यास का और अर्थ क्या होता है सन्यास का इतना ही अर्थ है कि मैं झुकता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे अहंकार को जला दो कि मेरे किए ये अहंकार ना छूटेगा मेरे किए तो और बढ़ता है मैं जो भी करता हूं उससे बढ़ता है प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना सजावट हो जाती अहंकार की पूजा करता हूं तो अहंकार को और पर लग जाते शास्त्र पढ़ता हूं तो अहंकार ज्ञानी हो जाता है व्रत नियम साधता हूं तो अहंकार तपस्वी हो जाता है पुण्य करता हूं तो पुण्यात्मा होकर बैठ जाता है जो भी करता हूं उससे बढ़ता है सघन होता है मजबूत होता है मेरे किए इससे छुटकारा नहीं होगा नहीं हो सकता तुम्हारे किए तुम अपने अहंकार को ना काट पाओगे तुम्हारे और तुम्हारे अहंकार के बीच फासला इतना कम है कि तलवार उठा ना सकोगे और खतरा यही है कि तुम सोचोगे कि तुम अहंकार काट रहे हो लेकिन तलवार अहंकार के हाथ में ही होगी वो कुछ और काटेगा और आखिर में तुम पाओगे कि वो खुद तो बच गया है कुछ और कूड़ा करकट काट दिया है इसलिए तो तथाकथित महात्मा साधु संत साधारण आदमी से भी ज्यादा अहंकार ग्रस्त हो जाते उनका अहंकार और सघन हो जाता देखो साधुओं के चेहरों पर जैसी अहंकार की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी वैसे साधारण जनों के चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती साधारण जन को तो लगता है मैं पापी क्या है मेरे पास अहंकार करने को महात्मा को लगता है मैं पुण्यात्मा मेरे पास कुछ है मैंने कुछ कमाया मेरे पास कमाई है। तुमने सन्यास लिया उसी दिन तुमने गर्दन मेरे सामने रख अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ठीक क्षण की पूछो न पूछो ठीक क्षण आने पर तलवार तुम्हारे गर्दन पे गिरेगी वही तुम्हारे सौभाग्य का क्षण भी होगा उसी मिटने में तो पाना है उसी न हो जाने में तो हो जाना है सन्यासी होने के बाद ज्यादा देर बच नहीं सकते अपना दामन संभाल कर रखिए जिंदगी रक्त है सरारों का यहां तो अंगारे नाच रहे संभाल के भी रखोगे दामन तो कब तक दामन संभाल के रखोगे अंगारे दामन में गिरने ही वाले चल ही पड़े और तुम सन्यासी हुए तो तुमने खुद अंगारों के लिए दामन फैलाया है इस गर्दन को गिर ही जाने दो दरिया में तलातुम तुम बरपा है किश्ती का फसाना क्या मानी गर्दाप से जब लड़ना है तुम्हें तिनके का सहारा क्या मानी यह नो है ए बंद करो खुद मौजे तूफान बन जाओ पैरों के तले साहिल होगा साहिल की तमन्ना क्या मानी किनारों की आकांक्षा ही मत करो यहाँ तो तुम्हें जो मैं कला दे रहा हूं वो तूफान को ही किनारा बना लेने की कला है दरिया में तला तुम बर्पा है और तूफान बड़ा है जिंदगी तूफान दरिया में तला तुम बर्पा है किश्ती का फसाना क्या मानी ये छोटी मोटी किस्तियां लेकर तुम चलोगे ये बचेंगी थोड़ी ये डूब ही जाएंगी तुम्हारे मंत्र की किस्तियां तुम्हारे यंत्र की किस्तियां तुम्हारे योग विधि विधानों की किस्तियां छोटी छोटी किस्तियां काम न आएंगी दरिया तूफान में ये भयंकर अंधड़ में ये तुम्हारी सब नावें कागज की नावें है। हैं खिलौने हैं नावे नहीं है ये तो डूबेंगी और जितना तुम बचाने की कोशिश करोगे उतनी ही कठिनाई में पड़ोगे दरिया में तला तुम बरपा है किश्ती का फसाना क्या मानी गर्दाप से जब लड़ना है तुम्हें तिनके का सहारा क्या मानी और जब इस भयंकर तूफान से लड़ना है तब छोटे छोटे तिनकों का सहारा लेने से क्या होगा और तुम्हारा अहंकार तो तिनके से भी ज्यादा झूठा है तिनका भी नहीं सिर्फ ख्याल है सिर्फ एक विचार है एक सपना है जो तुमने नींद में देखा है यह नो बंद करो खुद मौज तूफान बन जाओ अब छोड़ो ये फिक्र किस्तियों की अब तो तूफान के साथ एक हो जाओ मौज तूफान बन जाओ अब तो तूफान के साथ तारतम्य जोड़ लो यही संन्यास है अब बचने की चेष्टा ही छोड़ो अब तो मिटने के साथ ही दोस्ती कर लो अब तो जीवन का आग्रह छोड़ो अब तो मौत का आलिंगन कर लो यह नए किश्ती बंद करो खुद मौजे तूफान बन जाओ पैरों के तले साहिल होगा साहिल की तमन्ना क्या मानी तूफान को ही साहिल बना लेंगे तूफान की ही नाव बना लेंगे मौत को ही अमृत का द्वार बना लेंगे ये गर्दन गिरेगी इसी में तुम्हारा उठना तो घबराहट स्वाभाविक है लेकिन स्वाभाविक घबराहट के पार चलना स्वाभाविक होने से ही कोई बात सच नहीं हो जाती स्वभाव के पार और भी स्वभाव है ये बिल्कुल ही नीचे तल का स्वभाव है जहां हमें भय पकड़े रहता है मिट जाने का भय मिटना तो है ही ऐसे मिटे कि वैसे मिटे बचना तो होना नहीं बचा तो यहां कोई भी नहीं यहां सिकंदर भी मिट जाते हैं दीन भी मिटते हैं सम्राट भी मिटना तो यहां है ही गर्दन तो गिरेगी ही तलवार गिरे या न गिरे तो भी गर्दन गिरेगी तो फिर मिटने का भी उपयोग कर लेना चाहिए मरते सभी जो मरने का उपयोग कर लेता है वहीं अमृत को उपलब्ध हो जाता है क्या है मरने का उपयोग जो स्वेच्छा से मर जाता है सन्यास स्वेच्छा से मृत्यु का वरण यह तैयारी है कि जब मौत आनी ही आती ही है तो मैं स्वयं झुके जाता मौत को इतना कष्ट भी ना दूंगा मैं खुद मरने को राजी हूं इसी मरने के राजीपन में तुम्हारे भीतर क्रांति घट जाती है तो मृत्यु के पार हो जाते फिर कौन मरने वाला बचा जो मरने को ही राजी हो गए तो मरेगा कौन अब जिसने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया वो इसी स्वीकार में अमृत हो गया अमृत तो था ही इस स्वीकार में उसे अमृत का बोध हो गया दिमाग सोखता सा दिल पर गर्द सी क्या है यह जिंदगी का मस्खर है जिंदगी क्या है ये तो जिंदगी का सिर्फ उपहास है जिसे हम जिंदगी कह, तो कह रहे हैं ये तो जिंदगी का सिर्फ ढोंग है जिसे हम जिंदगी कह रहे जिंदगी का सिर्फ एक सपना है दिमाग सोखता सा दिल तो गर्द सी क्या है ये जिंदगी का तमस्खर है जिंदगी क्या है कदम बढ़ा कि नई मंजिलें बुलाती यह बेहिसी यह थकन यह की क्या है नदेश देख चश्मे हिकारत से खुश्क कांटों को गुलों से पूछ मयाले सफुक्त की क्या है कांटों को देख के मत रुक जाना पूछना हो जिंदगी का राज फूलों से पूछना मरने वालों से मत पूछना पूछना हो रास तो उनसे पूछना जिन्हें अमृत का कुछ अनुभव हुआ है जिंदगी का राज पूछना हो तो हंसते हुए फूल से पूछना उसे पता है मौत के बीच हंसने की कला चारों तरफ मौत गिरी है फूल है मुस्कुराए चला जाता है चारों तरफ मौत गिरी है जिया है कि जला चले जाता है चारों तरफ मौत तो सबके गिरी है तुम्हारे मेरे बुद्ध के कृष्ण के क्राइस्ट के लेकिन तुम मौत से घबरा रहे हो और बुद्ध मौत से नहीं घबरा रहे इतना ही फर्क है तुम्हारी घबराहट में तुम मौत से दबे जा रहे बुद्ध, हो बुद्ध निर्भय होकर मृत्यु को देख रहे हैं जो होना है होना है जैसा होना है वैसा होना है जैसा हो वैसा हो जीव का त्यों ठहराया बस इसी क्षण तुम्हारे भीतर एक स्वर पैदा होता है जो शाश्वत का है एक किरण उतरती है जो परमात्मा की कदम बढ़ा कि नई मंजिलें बुलाती हैं यह बेहिसी यह थकन यह सिकस्त की क्या है यह अकर्मण्यता यह थकान यह पराके क्या है न देख चश्मे ही कारण से खुश कांटों को कांटों को मत गिनती करो मौत का हिसाब मत लगाओ गुलों से पूछ मयाले सी क्या है हंसने का राज क्या है हंसने का एक ही राज मौत का स्वीकार सन्यासी ही हंस सकता है तुम्हें पता है क्यों इस देश में संन्यास गैर एक वस्त्र चुने वो अग्नि का रंग है लपटों का रंग प्राचीन समय में जब किसी को सन्यास देते थे तो उसे चिता बनाकर उस पर लिटाते थे फिर चिता में आग लगाते थे और घोषणा करते थे कि तू अब तक जो था समाप्त हो गया तेरी तरह तू मर गया अब उठ और एक नए जीवन में उठ जल्दी चिता से सन्यासी उठता था फिर उसने नया नाम देते थे और गैर एक वस्त्र देते थे ताकि याद रखना अग्नि को लपटों को मृत्यु को स्मरण रखना कि जो भी मरण धर्म है वह तू नहीं स्मरण रखना कि जो भी मरेगा वह तू नहीं तो सीला गबड़ा मत रख गर्धन सामने गिरने दे तलवार जो कटेगा वह तू नहीं सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था तो उसे याद आई जब यात्रा पर आया था भारत की तरफ तो उसके गुरु अफलातू उससे कहा था जब भारत से लौटो और बहुत सी चीजें तुम लूट कर लाओगे बन सके तो एक सन्यासी भी ले आना सन्यास भारत की गरिमा है वो भारत का गौरव है वह भारत की देन है दुनिया को तो अफलातून ने ठीक ही कहा था कि तू सब कुछ तो लाएगा लूट कर धन दौलत हीरे जबारात मेरे लिए इतना ख्याल रखना एक सन्यासी ले आना क्योंकि मैं जानना चाहता हूं सन्यास क्या है सब लूटपाट के जब सिकंदर जा रहा था और पंजाब की आखिरी बस्तियां छोड़ रहा था तब उसे याद आया कि वो भूल ही गया सन्यासी को ले जाना तो उसने खबर की गांव में कि कोई सन्यासी है लोगों ने कहा एक सन्यासी है वो नदी के किनारे नग्न वर्षों से जीता है सिकंदर ने अपने दो आदमी भेजे और कहा सन्यासी को कहो कि घोड़े पर सवार हो क्या हमारे साथ हो जाए और कह देना अगर आज्ञा न मानी तो नंगी तलवार गर्दन इसी वक्त काट के गिरा दी जाएगी वे तलवार लिए हुए सैनिक गए जो सन्यासी वहां खड़ा था नग्न मस्त सुबह की रोशनी सूरज से बातें करता होगा आकाश में उड़ता होगा अनंत से जुड़ा था मस्त था मौज में था रक्स में था नाच में था थोड़ी देर तो वे दोनों सैनिक तलवारें नंगी हाथ में लिए चुपचाप खड़े रहे ऐसा दृश्य उन्होंने देखा नहीं था ऐसी मस्ती उन्होंने देखी नहीं थी मतवाले देखे थे मगर ऐसा मतवाला नहीं देखा था और सन्यासी को तो जैसे पता ही नहीं चला कि वो तुम नंगी तलवार आदमी खड़े किस लिए आखिर उन्होंने कहा कि भाई देखते नहीं हम बड़ी देर से खड़े सिकंदर की आज्ञा है महान सिकंदर की आज्ञा है कि घोड़े पर सवार हो जाओ और हमारे साथ यूनान चलो सब तरह की सुविधा रहेगी सब तरह का इंतजाम रहेगा तुम शाही मेहमान रहोगे और ये भी खबर है साथ में कि अगर जाने से इंकार किया तो ये नंगी तलवार ये तुम्हारी गर्दन अभी गिरा देंगी वो सन्यासी ऐसा खिलखिला के हासा कि नंगी तलवार लिए सैनिकों के दिल धड़क गए होंगे उस सन्यासी ने कहा सिकंदर को कहो कि फिर उसे सन्यासियों से बात करने का तमीज नहीं उसे सन्यासियों के साथ चर्चा करने का कुछ पता नहीं उस नासमझ को ही ले आओ ताकि वो भी देख ले जब एक सन्यासी की गर्दन काटी जाती तो क्या होता रही आने जाने की बात वर्षों हो गए तब से मैंने आना जाना छोड़ दिया ठहर गया ऊंची से कह रहा था जिसकी सिपाहियों को तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा आना जाना छोड़ चुका हूं उसने कहा ठहर गया वो तो सन्यासी की परिभाषा कर रहा था जो कृष्ण ने की है स्थिति प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा ठहर गई जो ना अब आता ना जाता जब ने कहा ना जो आए जाए सो माया जो ना आता ना जाता जो सदा ठहरा है सदा स्थिर उस स्थिरता का नाम ही सन्यास है तो उसने कहा मैं तो अब कहां आता जाता वर्षों हो गए ठहर गया अब कैसा आना कैसा जाना कैसा भारत कैसा यूनान व्यर्थ की बातें यहां ना करो रही गर्दन काटने की बात तुम्हें काटना हो तुम काट लो सिकंदर को काटना हो सिकंदर काट ले जहां तक मेरा संबंध है मैं तो यह गर्दन बहुत पहले काट ही चुका इस गर्दन का मुझसे कुछ लेना देना नहीं सिपाहियों की हिम्मत ना पड़ी काटने की यह आदमी कुछ अनूठा था उन्होंने बहुत आदमी देखे थे या तो आदमी होता है तलवार उसके सामने करो तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है लड़ने जूझने को तैयार हो जाता है या एक आदमी होता है कि तलवार दिखाओ तो वो भाग खड़ा होता है पीठ दिखा देता है पीठ दिखाई तलवार निकाली ये तीसरे ही तरह का आदमी था जो खिलखिला के हंसा इन सैनिकों ने बहुत युद्ध देखे बहुत लोग मारे थे मारे मारे गए थे खुद मौत का सामना किया था मृत्यु से मृत्यु के अनुभव से निरंतर गुजरे थे मगर ऐसा आदमी नहीं देखा था उन्होंने सोचा बेहतर है हम सिकंदर को पहले खबर कर दें। एक तो वहीं रुका कि सन्यासी पर नजर रखे दूसरा भागा सिकंदर को गया उसने कहा कि आदमी देखने जैसा है अरस अफलातू ने तुम्हारे गुरु ने जो कहा सन्यासी लिया ना ठीक ही कहा हमने बहुत आदमी देखे मगर यह आदमी कुछ और तरह का आदमी है यह आदमी जैसा आदमी नहीं ये मौत की बात सुन के हंसा ऐसा हंसा कि भरोसा ना है या तो ये पागल है, या किसी ऐसी अवस्था में है ऊंचाई की जहां हमारी कोई पहुंच नहीं आप खुद ही चलो काटना हो आप खुद ही काट लो और वो कहता है गर्दन तो मैं पहले ही काटा चुका सिकंदर खुद गया सिकंदर ने लिखा है कि जिंदगी में पहली दो बार अपने को छोटा अनुभव किया हूं एक बार दायोजनी से मिला था तब वो भी एक नंगा फकीर था यूनान का और एक बार दंदानी हिंदू सन्यासी से मिला तब दो बार मुझे लगा कि मैं ना कुछ बाकी बड़े सम्राट देखे दुनिया के बड़े ख्यातिनाम लोग देखे उनके सामने मैं सदा बड़ा था मेरे मुकाबले में कुछ भी ना थे मगर इन दो फकीरों ने दोनों नंगे फकीर थे मुझे एकदम झेप से भर दी है दंदामी के सामने खड़े होकर सिकंदर ने कहा कि चलना होगा अन्यथा ये तलवार है और मैं कठोर आदमी हूं जैसा कहता हूं वैसा करता हूं यह गर्दन अभी कट जाएगी सिर अभी गिर जाएगा पता है दंदामी ने क्या कहा दंदामी ने कहा गिराओ गिराओ सिर को गिरा दो मैं भी उसे गिरते देखूंगा तुम भी उसे गिरते देखोगे और अब तुम करोगे क्या जो काम मेरा गुरु पहले ही कर चुका है अब तो ये सिर ऐसा ही अटका है जुड़ा नहीं है ये तो कटा हुआ सिर है कटे हुए को क्या काटते हो मगर काटो तुम भी देखोगे गिरते मैं भी देखूंगा गिरते सिकंदर की तलवार कहते म्यान में वापस चली गई इस आदमी की रौनक इस आदमी की आभा देख के हथ प्रभ कर वापस लौट गए जाते वक्त तो सन्यासी ने कहा और ध्यान रखना जो सन्यासी तुम्हारे साथ राजी हो जाए वो ले जाने योग्य नहीं वो सन्यासी नहीं जो सन्यासी है उसका आप कैसा आना कैसे जाना ज्यों का त्यों ठहराया तो सिला कटी जाने दो तो गर्दन गर्दन कट जाए तो झंझट मिटे, फिर भय भी मिट क्या है जब कटी गई तो कटने को कुछ और बचा नहीं। जब तक है तब तक भय भय के ऊपर उठो दूसरा प्रश्न आप आंख खोलने के लिए कहते हैं मगर आंखें खोलने में इतना भय क्यों लगता है वेदांत भय तो लगेगा ही। आंखें बंद हैं तो प्यारे सपने चल रहे हैं आंखें खुलेंगी तो सपने उजड़ जाएंगे टूट जाएंगे आंखें बंद हैं तो आशा का दिया चल रहा है आंखें खुलेंगी तो दिया बुझ जाएगा मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन ने एक रात सपना देखा कि कोई देवदूत प्रकट हुआ है फरिश्ता और कह रहा है, ले ले ये निन्यानवे रुपए हैं ले ले मुल्ला ने कहा निन्यानवे जैसा कि आदमी का मन होता है कोई भी तुम भी होते तो तुम भी कहते है, ये भी खोबरी निन्यानबे क्या जब देते हो तो कम से कम सो दो कुछ अड़चन मालूम होती है निन्यानवे के साथ निन्यानबे का चक्कर कहानी सुनी है ना कुछ अड़चन होती निन्यानवे तो मन एकदम से होता है कि एक और हो पूरा तो हो जाए अधूरे में कुछ अड़चन होती तो सपने में भी गणित नहीं टूटता आदमी का मुला नब देते ही हो भाई तो कम से कम सौ दो बंधा नोट दो ये क्या निन्यानबे इस पर तो जिद होने लगी फरिश्ता कहने लगा लेना हो निन्यानवे ले लो और मुला कहने लगा कि लेंगे तो सो लेंगे एक के लिए क्या बात कर रहे हो जब इतने दिलदार हो जब इतने दूर से आए तो एक रोपट्टी गिली क्या कंजूसी दिख ला रहा इसी झगड़े में नींद खोल गई आख खोली तो ना फरिश्ता था नवे रुपये थे मुल्ला बहुत घबराया जल्दी सांस बंद करके बोला भाई चलो निन्यानबे ही दे दो मगर अब कोई भी ना था चलो दे दो जितने देना हो दे दो कुछ तो दे दो मगर वहां अब कोई थी ना इसलिए आंख खोलने में डर लगता है कहीं सपना टूटना चाहे तुम निन्यानबे को सौ करने में लगे हो सपने का यही अर्थ होता है निन्यानबे को सौ करने में जो लगा है वो सपने में और निन्यानवे सौ नहीं होते निन्यानवे कभी सो नहीं होते निन्यानबे निन्यानवे ही रहते तुम्हें मैं कहानी कह दू तो ख्याल में आ जाए एक सम्राट की मालिश करने वाला नाई रोज रोज आता है सुबह घंटे दो घंटे सम्राट की मालिश करता है पुरानी कहानी हो उसे एक रुपया रोज मालिश का मिलता उन दिनों एक रुपया बहुत था खुद खाता है पड़ोस के लोगों को खिलाता है मस्त है सम्राट भी उसकी मस्ती से ईर्षा करता है और कोई काम नहीं दो घंटे मालिश कर ली फिर दिन भर मुक्त फिर बांसुरी बजाता है वही सम्राट के सामने रहता है उसकी बांसुरी की आवाज सम्राट को भी कभी कभी सुनाई पड़ जाती उसके घर से हमेशा हंसी, के फव्वारे छूटते रहते मित्र इकट्ठे होते हैं भांग छनती है गीत उठते हैं ढोलक पे पड़ती बांसुरी बजती फिर दूसरे दिन सुबह आकर दो घंटे मेहनत कर जाता फिर निश्चिंत हो जाता सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि मेरे पास सब है मगर इतना मैं इतना निश्चिंत नहीं न मैं बांसरी बजा सकता हूँ फुर्सत मैं सकता हूं इस जैसा इसके पास कुछ भी नहीं है वजीर ने कहा यही तो झंझट है इसके पास कुछ भी नहीं ये भी चक्कर में नहीं पड़ा आप घबराए ना आपकी ईर्षा में मिटा दूंगा मैं इसको कल चक्कर में डाल देता डाल ले देता हूँ रात वो गया और निन्यानबे रुपए थैली में रखकर उस गरीब के घर में फेंक आया सुबह उसने आंख खोली निन्यानबे रुपए गिनती की एकदम निन्यानबे बस सौ का चक्कर शुरू हुआ उसने कहा आज जो रुपया मिले आज रबड़ी नहीं खरीदनी आज भांग नहीं चलेगी एक ही दिन की तो बात है एक रुपया बच जाएगा सौ हो जाएंगे सौ पूरे हो जाएं ये आदमी का मन कुछ अजीब पागल है निन्यानबे से पता नहीं क्यों राजी नहीं होता सौ पूरे हो जाएंगे उस दिन ना तो बांसुरी बची न मृदंग पिताल पड़ी न मित्र आये न हंसी के फवारे छूटे भूखा प्यासा आदमी क्या हंसी का फवारा छूटे वो कल की राह देख रहा एक रुपए तुम तो मिला है तो सो कर लिए सम्राट ने वजीर से कहा क्या किया भाई हद कर दी आज कहा गया नाई क्या हो गया उसको वजीर ने कहा आप कभी हंसी ना उठेगी और अब कभी बांस लेना बचेगा आप फिक्र ना करें आप जल्दी ही देखेंगे इसकी हालत खस्ता होती जाएगी और उसकी हालत खस्ता होती चली चलेगी क्योंकि जब 100 हो गए तो फिक्र उसको लगी कि ऐसे अगर बढ़ते चले जाएं तो 200 हो सकते 100 तो हो ही गए आधे तो हो ही गए 200 तो में देर कितनी तो रोज अगर बचाऊं तो सूखी खाने लगा दोस्तियां छोड़ दी इसलिए तो धनपति दोस्ती नहीं करते गरीब दुनिया में दोस्ती होती है, गरीब की दुनिया में अमीर की दुनिया में कहा दोस्ती अमीर की दुनिया में सिर्फ व्यवसायिक नाते रिश्ते होते व्यवसायिक संबंध होते दोस्ती नहीं होती मित्रता नहीं होती क्योंकि कौन खर्चा ले कौन झंझट ले अमीर देने में डरता है उसके पास मगर देने में डरता है गरीब के पास कुछ नहीं इसलिए देने में डरते नहीं वैसे ही कुछ नहीं है अब और क्या ले जाओगे इतना है ये भी ले लो तो कुछ हर जाने क्या खोता है मगर अब इसके पास सौ रुपए थे और मुसीबत हो गई और दिन में दो चार बार जाके टटोल के अपने रुपये देख लेता था डर भी पैदा होने लगा की कोई चोर को पता चल जाए घर में इतने आदमियों का आना जाना ठीक नहीं आना जाना लोगों का बंद करवा दिया खुद भी यहां वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि घर से बाहर जाए अकेले आदमी था कोई चोर घुस जाए कुछ हो जाए कोई ले जाए रात भी सोता था तो वो निश्चिंता न रही चिंताएं आए रात में एक आध दो दफे उठ के जाकर देख ले कि सब ठीक ठाक है सूखने लगा पंद्रह दिन में ही उसकी हालत खराब थी सम्राट ने पूछा कि भाई तुझे हुआ क्या है कहां गई तेरी रौनक कहा गया तेरा रस तेरी मस्ती ये वजीर ने क्या किया तेरे साथ उस आदमी ने कहा वजीर ने वो आदमी खिलखिला के हंसने लगा उसने काम में समझा ये वजीर की सरारत वो मुझे मार ही डालता अच्छा बता दिया आपने मुझे निन्यानबे के चक्कर में डाल दिया निन्यानबे का चक्कर है एक वही सपना तुम पूछते हो आप आंख खोलने के लिए कहते हैं मगर आंख खोलने में इतना भय क्यों लगता है इसलिए कि आंख बंद है तो तुम्हारा सपना सच मालूम हो रहा है तुम आंख खोल कर देखोगे तो जिसके प्रेम में मरे जा रहे थे पाओगे तो वहां कुछ भी नहीं हड्डी मांस मच जाए आंख खोल कर देखोगे तो जिस पद के लिए दीवाने हुए थे वहां कुछ भी नहीं ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाने का रस छोटे छोटे बच्चों जैसा है जो कूड़े कचरे के ढेर पर चढ़ जाते और चिल्ला के कहते हैं कि मैं सबसे ऊंचा दिल्ली में वही कूड़े कचरे के ढेरों पर चढ़े हुए लोग चिल्लाते रहते हैं कि मैं सबसे ऊंचा देखा ना छोटा बच्चा कभी तुम्हारे पास ही आके कुर्सी के, के हत्ते पे चढ़ के खड़ा हो जाता है कहता है पिताजी मैं आपसे बड़ा तुम हंस कर रह जाते तुम जानते हो बचकाना है अभी बच्चा है जो कुछ पता नहीं ये कोई बड़े होने के ढंग नहीं लेकिन कोई राष्ट्रपति हो गया कोई प्रधानमंत्री हो गया तुम सोचते हो कुछ भेद हो गया कुर्सी पे चढ़ गया वो कह रहा है मैं बड़ा हूं और उसे पक्का भरोसा आने लगता है कि मैं बड़ा हूं क्योंकि कुर्सी को लोग नमस्कार करते वो सोचता है नमस्कार मुझे हो रही एक रथ के सामने गधा चल रहा था रथ में बैठे सम्राट को लोग झुक झुक के नमस्कार कर रहे थे गधा बहुत अकड़ गया गधा जोर जोर से रेकने लगा सम्राट ने कहा इस गधे को क्या हुआ सम्राट के वजीर ने कहा लोगों के नमस्कार इसके दिमाग को खराब की दे रही ये आगे आगे चल है। इसको आपका कुछ पता नहीं इसको पीछे रथ आ रहा है इसका पता नहीं। और पता भी हो तो ये सोच रहा हो कि मेरे, चलते। और मेरे आगे लोग नमस्कार करते सम्राट मेरे पीछे चलते और लोग झुकझ मुझे नमस्कार करते इस गधे का दिमाग फिरा जा रहा है एक तो गधा और फिर दिमाग फिरा इसकी हालत खराब हो जा रही ये पगला जाएगा राजधानियों में तुम इसी तरह के लोग पाओगे कुर्सी को लोग नमस्कार कर रहे हैं कुर्सी से हटते ही कोई नमस्कार करने नहीं आता तुमने देखा ना कुर्सी पर आदमी बैठता लोग कहते हैं जिंदाबाद कुर्सी से उतरा कि मुर्दाबाद असली बात कुर्सी जिंदाबाद तो जो कुर्सी पे वो भी जिंदाबाद हो जाता है कुर्सी पे बैठे आदमी को लोग झुक झुक के स्तुतियां करते खुशामत करते उसके अहंकार को फुलाते कुर्सी से उतरा नहीं आदमी कि फिर कोई पूछता नहीं इसलिए तो जो कुर्सी पे एक बार चढ़ जाता है वो उतरता नहीं लाख उपाय करता है चढ़ ही रहे क्योंकि उसे भी शक होता ही कि कहीं उतर गया कुर्सी से पता नहीं फिर क्या मेरी हालत हो लोग चाहते हैं कि कुर्सी पर ही रहते रहते मर जाएं। सपना तुम पद का देख रहे हो आंख खोलोगे तो वहां कुछ भी ना पाओगे सपना तुम धन का देख रहे हो आंख खोलोगे हाथ में राख पाओगे इसलिए डर तो स्वाभाविक है आंख खोलने से सपने टूट जाएंगे एक बात और फिर सच दिखाई पड़ेगा वो और भी खतरनाक कि पता नहीं कैसा हो सच अनुकूल पड़े ना पढ़े और सच ने कोई कसम थोड़ी खाई कि तुमसे अनुकूल पड़ेगा सच तुम्हारे अनुकूल पड़ता ही नहीं तुम्ही को सच के अनुकूल पड़ना पड़ता है और यही अड़चन झूठ की एक खूबी है वो तुम्हारे अनुकूल होता है इसको सूत्र की तरह समझो इसे खूब गहरा पकड़ लो झूठ की ये खूबी है इसलिए तो झूठ इतना सफल है दुनिया में वो हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है वो कहता तुम जैसे वैसा मैं मैं सदा तुम्हारे साथ तुम लाल तो मैं लाल तुम पीले तो मैं पीला तुम दिन को रात कहो तुम मैं दिन को रात कहता तुम रात को दिन कहो तो मैं दिन को मैं रात को दिन कहता मैं तो तुम्हारा अनुगामी हूं मैं तुम्हारा दास झूठ के साथ एक सुविधा है कि वो सदा तुम्हारे अनुकूल होता है सत्य के साथ असुविधा है तुम्हें सत्य के अनुकूल होना पड़ता है अगर रात है तो रात है तुम लाख चिल्लाओ कि दिन है, सत्य नहीं कहेगा कि ये दिन है। सत्य के अनुकूल तुम्हें होना पड़ेगा तो तुम्हें अपने बहुत से अंग काटने होंगे तुमने झूठ की दुनिया में रह रहे के जो अंग अपने बना लिए एक अपनी तस्वीर बनाई एक अपनी प्रतिमा निर्मित की वो सारी प्रतिमा खंडित होगी फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा फिर बारह कड़ी फिर आबाशा से शुरू करना पड़ेगा पुराना कुछ काम नहीं आएगा अब तक जो सोचा था अपना परिचय है वो काम नहीं आएगा अब अपना नया परिचय खोजना होगा और सत्य के अनुकूल होने में अड़चने आएंगी अड़चने इसलिए आएंगी कि बाकी सारे लोग झूठ के अनुकूल हैं तुम एकदम अजनबी हो जाओगे तुम भरी दुनिया में अकेले हो जाओगे मित्र किनारा काटने लगेंगे क्योंकि कौन झंझट लेना चाहता है अपने पराय हो जाएंगे सब तरफ तुम अड़चिन पाओगे सब तरफ तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे बीच और लोगों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है तुम जितने सत्य के करीब आओगे उतने लोगों से दूर होते जाओगे तुमने सुना है कि सन्यासी समाज को छोड़ के भाग जाते थे मैं कहता हूं भागना मत समाज को छोड़ के लेकिन एक बात तो होने वाली है। समाज में रहोगे तो भी तुम समाज के न रह जाओगे समाज तुम्हारे बीच एक अंतराल हो जाएगा एक खाई पड़ जाएगी तुम सत्य के अनुकूल होने की चेष्टा में लगोगे और समाज अभी झूठ में चीरा है समाज का अभी निन्यानबे का फेर जारी कैसे मेल बैठे कैसे तालमेल हो विसंगति हो जाएगी और जीना तो इन्हीं लोगों के साथ तो बड़ी कला सीखनी पड़ेगी कि जब तुम्हारे भीतर सब बदल गया हो तब उनके साथ कैसे जीना जिनके भीतर कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा ही समझो कि पागल खाने में एक आदमी जिए जो पागल नहीं उसकी अर्चन समझो। उसे बड़ी व्यवस्था रखनी पड़ेगी उसे कम से कम इतना दिखावा जारी रखना पड़ेगा कि मैं भी भाई पागल तुम्हारे जैसा ही हूं भीतर एक हो जाएगा और बाहर एक अभिनय करना होगा सन्यासी सम्य रूपेण अभिनय की कला में कुशल हो जाता अभिनय का मतलब नाहक दूसरों को क्यों दुख देना जो सोए हैं और जो अभी सोए रहने का निर्णय किए हैं उनकी नींद अकारन नहीं तोड़ देनी किसी को यह हक नहीं उन्हें सोने दो जब उनका समय पकेगा तब वो जागेंगे उनके झूठों को भी नाहक उनकी मर्जी के विपरीत उन्हें दिखलाओ मत अन्यथा वे नाराज हो जाएंगे अन्यथा वे तुमसे बदला लेंगे प्रतिशोध लेंगे तो ये बड़ी कठिनाई है पहले तो अपने सपने गए जो जो सुंदर था वो गया और फिर आया सत्य और सत्य के साथ फिर अपने को बदलना पड़ेगा एक खुददार आदमी का जमीर वक्त से कब से खाता है यह दिया हादसों की आंधी में और शिद्दत से जगमगाता है बड़ी हिम्मत चाहिए बड़ी स्वतंत्रता चाहिए बड़ा साहस चाहिए एक खुददार आदमी का जमीर बड़ा मजबूत अंतकरण चाहिए एक केंद्रित चेतना चाहिए एक श्रद्धा चाहिए स्वयं के अस्तित्व पर एक खुददार आदमी का जमीर वक्त से कब शिकस्त खाता है भी तुम जीत सकोगे नहीं तो समय तुम्हें हरा देगा यह दिया हादसों की आंधी में अगर भीतर श्रद्धा का बल हो आत्म बल हो तो फिर यह दिया आंधियों से बुझता नहीं यह दिया हादसों की आंधी में आपदाओं की आंधी में और सिद्धत जगमगाता और तेजी से जगमगाता। तुम डरते हो कि पता नहीं यह दिया बोझ न जाए नहीं हिम्मत जुड़ाओ जागो खोलो आंख जाने दो सपनों को सपने हों तो भी किसी काम के नहीं जितनी देर सपनों में रहे उतना समय व्यर्थ गया झूठी कल्पना जाल से कुछ हित होने का नहीं जागो और सत्य के साथ अड़चने आएंगी कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी मगर घबराओ मत यह दिया हादसों की आंधी में और सिद्ध से जगमगाता है और नई रौनक आएगी धार आएगी तुम्हारे दिए पर सब आंधियां उपद्रव की तुम्हें और निखारेंगी तुम और जगमगाओगे समा की लो में उभर आई हैं जुलमत की डगे बदले लेने पे हैं आमादा पतंगों की कतार कितने अल्हड़ यह सिपाही हैं कि डरते ही नहीं मरते जाते हैं मगर हैं कि चले आते हैं जम के मैदान से कदम उनके उखड़ते ही नहीं जिंदगी के नए अंदाज बता जाते आग को आग समझते नहीं हटते ही नहीं अपनी लाशों से बना देते हैं सोले का मजार ताकि वो नस्लें जो कलाएंगी महफूज रहें, पतंगों से सीखो सत्य का खोजी पतंगा है रोशनी की तलाश में चला है मौत घटेगी रोशनी के मार्ग पर समा की लो में उभराई हैं जुलमत की रगे बदले लेने पे आमादा है पतंगों की कतार देखा है पतंगों को मरते समापर, दिए के पास ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि एक पतंगा मर गया तो दूसरा पतंगा रुक जाए कतार चली आती बदले लेने पे आमादा है पतंगों की कतार कितने अल्हड़ या सिपाही कि डरते ही नहीं मरते जाते हैं मगर हैं कि चले आते जम के मैदा से कदम उनके उखड़ते ही नहीं आग को आग समझते नहीं हटते ही नहीं ऐसी ही साहस की क्षमता चाहिए ऐसे ही जमना पड़ेगा ऐसे ही लड़ना पड़ेगा सन्यास का अर्थ है रोशनी की तलाश में पतंगे की तरह अपने को गंवाने की हिम्मत ये सौदा महंगा सौदा है ये जुआरियों का सौदा सौदा है तुम आख खोलने से डरते हो सभी डरते हैं। इससे आत्मनिंदा मत लेना लेकिन डर के रुकने की जरूरत नहीं चुनौती बनाओ इसे आंख खोलो जैसा है उसे वैसा ही देखो तो ही तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा हो सकती है सत्य के अतिरिक्त न कभी आनंद फला है न फल सकता है प्रश्न इस सृष्टि में अनेक प्राणी प्रकृति के अनुसार सहज जीवन बिता रहे लेकिन मानव जाति निकृष्ट जीवन बिता रही मनुष्य जीवन सहज जीवन की ओर मुड़ेगा या नहीं हमारा कर्तव्य क्या है मनुष्य का दुर्भाग्य भी यही है और सौभाग्य भी यही है। कि वह सहज नहीं दुर्भाग्य इसलिए कि पौधों को पक्षियों को जो शांति और सुकून उपलब्ध है वह आदमी को उपलब्ध नहीं सौभाग्य इसलिए कि आदमी चाहे तो बुद्ध बने कृष्ण बने क्राइस्ट बने पौधे और पशु पक्षी कृष्ण बुद्ध और क्राइस्ट नहीं बन सकते मनुष्य का महत्वपूर्ण लक्षण उसकी स्वतंत्रता है मनुष्य हकदार है चुनने का अपनी जीवन व्यवस्था को एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होता है और कुत्ते की तरह ही मरता है एक गुलाब का पौधा गुलाब की तरह पैदा होता है और गुलाब की तरह ही मरता है कोई क्रांति नहीं घटती जीवन में जीवन वैसा की वैसा ढांचे में बंधा होता है एक परतंत्रता है शांति तो जरूर है लेकिन गुलामी की शांति स्वाभाविकता भी जरूर है कपट नहीं पाखंड नहीं गुलाब बस गुलाब है चंपा होने का कभी धोखा नहीं देता और न कमल होने का आयोजन करता है जो है जैसा है राजी है पर ये स्वतंत्रता नहीं है गुलाब गुलाब होने को बंधा है आदमी की खूबी क्या है आदमी का लक्षण क्या है इस सारी प्रकृति में आदमी अकेला ही है जिसके ये क्षमता के भीतर है कि जो चाहे हो जाए चाहे तो गुलाब जैसा सुंदर और चाहे तो बबूल का झाड़ हो जाए चाहे तो कांटे ही कांटे उगा ले और चाहे तो फूल ही फूल हो जाए चाहे तो घास ही रह जाए और चाहे तो कमल हो जाए ये आदमी की खूबी है आदमी स्वतंत्र है तरल है मुक्त है आदमी के पास आत्मा है आदमी चुनाव कर सकता है अधिक लोग गलत चुनाव करते हैं इससे चुनाव करने की क्षमता की निंदा नहीं होती कुछ थोड़े से लोग ही ठीक को चुनते हैं क्योंकि ठीक को चुनना कुछ कठिन मालूम होता है नीचे उतरना सदा आसान है जैसे पहाड़ से कोई उतरता हो इसलिए आदमी नीचे की तरफ उतरने में आसानी पाता है वृत्तियां नीचे की तरफ उतरना है विवेक ऊपर की तरफ चढ़ना है बेहोशी नीचे की तरफ उतरना है होश ऊपर की तरफ चढ़ना है पहाड़ पर चढ़ने में अड़चन तो होती है पसीना तो आता है हाथ पैर थक जाते हैं शरीर टूटता है मगर जो शिखर पर पहुंचते हैं वे ही शिखर पर होने का आनंद जानते हैं नीचे उतरना सुगम है लेकिन पहुंचोगे आंधियों की घाटी में ऊपर चढ़ना कठिन है लेकिन सूरज से मुलाकात होगी बादलों से आलिंगन होगा मुक्त और निर्मल आकाश उपलब्ध होगा महंगा तो है लेकिन परिणाम अद्भुत है आदमी जैसा होना चाहिए वैसा पैदा नहीं हुआ है आदमी को स्वतंत्रता है वैसा होने की या चाहे न हो न हो तो न होने की इसलिए एक क्षण में भी कभी कभी क्रांति हो जाती है। नीचे जाता हुआ आदमी कभी एक क्षण में पुकार सुन लेता है ऊपर जाते किसी आदमी की या पहाड़ की चोटी से शिखर से आते हुए किसी बुद्ध पुरुष की वाणी उसके कान में पड़ जाती एक क्षण में क्रांति हो जाती क्योंकि मामला इतना ही है कुछ ऐसा नहीं की नीचे जाने के लिए हम बंधे हमने चुना है इसलिए नीचे जा रहे हैं जिस क्षण तय कर लेंगे कि अब नीचे नहीं जाना कोई दुनिया की ताकत हमें नीचे नहीं ले जा सकती तुमने पूछा इस सृष्टि में अनेक प्राणी जो प्रकृति के अनुसार सहज जीवन बिता रहे हैं लेकिन मानव जाति निकृष्ट जीवन बिता रही क्योंकि मनुष्य जाति स्वतंत्र है और वे प्राणी स्वतंत्र नहीं है सुकरात का प्रसिद्ध वचन है कि मैं संतुष्ट सुअर होने के बजाय असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा ठीक संतुष्ट सुअर आखिर सुअर है असंतुष्ट सुकुरात आखिर सुकुरात है सिर्फ संतोष में ही तो सब कुछ नहीं संतोष सचेत होना चाहिए तब कुछ शांति अनिवार्य हो उसका कोई मूल्य नहीं जब शांति अनिवार्य नहीं है स्वेच्छा से है चुनी हुई है तब उसका मूल्य तुम्हें गीत मजबूरी में गाना पड़े कोयल ऐसे ही तो गाती मजबूरी में इसलिए कोयल कभी बैजू बावरा हो पाएगी ये मत सोचना कभी नहीं हो पाएगी मजबूरी है यंत्रवत है गाना ही पाता है फिर कोयल वही गीत गाती रही करोड़ों करोड़ों वर्षों से कहीं कोई विकास नहीं होता आदमी अकेला विकासमान है देखते हो करोड़ वर्ष पहले भी कोयल यही गीत गाती थी यही धुन यही सुर यही रंग यही राग अब भी वही गाती है आगे भी वही गाएगी ये पुनरुखती है आदमी अपने गीत को बदलता है अपने तरनुम को बदलता है आदमी ऊंचाइयों की तलाश करता है हालांकि यह भी सच है कि ऊंचाइयों की तलाश की स्वतंत्रता के कारण आदमियों को नीचे गिर जाने की भी सुविधा है तो कोई आदमी बुद्ध हो जाता है कोई आदमी अडोल्फ हिटलर हो जाता है मगर मैं तुमसे कहूंगा अडोल्फ हिटलर जिस क्षण चाहे उस क्षण बुद्ध हो सकता है कोई रुकावट नहीं अपना ही निर्णय निजी निर्णय इस निजी निर्णय को जगाओ सहज तो होना है लेकिन सहज होना है सचेत होकर अनिवार्य रूपेण नहीं स्वतंत्रता का फल होना चाहिए सहजता बुद्ध भी सहज लेकिन यह सहजता और है यह सहजता वही नहीं जो गुलाब के फूल की यह मजबूरी नहीं ये बंधन नहीं गुलाब का फूल तो बंधा है जंजीरों में बंधा है जरा गौर से देखना कितना ही सुंदर हो लेकिन हाथ में जंजीरें कुछ और नहीं हो सकता सब तरफ से सीमित है बुद्ध अपने निर्णय से खिले जो भी फूल पैदा हुआ है बुद्ध में वो खुद का ही निर्णय खुद का ही श्रम खुद की ही साधना का परिणाम है अपूर्व आनंद है वहां पूछा तुमने मनुष्य सहज जीवन की ओर मुड़ेगा या नहीं तुम मनुष्य की फिक्र छोड़ो तुम अपनी फिक्र लो मनुष्य का तो कौन निर्णय करे स्वतंत्रता तो अनिर्णित ही रहेगी निर्णय नहीं हो सकता तुम चाहो तो अपने लिए निर्णय ले सकते हो मैं अपने लिए निर्णय लिया हूं तुम अपने लिए निर्णय ले सकते हो प्रत्येक व्यक्ति को निजे निर्णय करना और निज घोषणा करनी तो मनुष्य की फिक्र छोड़ो मनुष्य यानी कौन तुम्हें मनुष्य कहीं मिलेगा मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा कहीं आ मिलेगा कहीं बा मिलेगा कहीं सा मिलेगा मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा कहीं राम मिलेंगे कहीं रहीम मिलेंगे मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा मनुष्य होते ही नहीं मनुष्य तो केवल एक शाब्दिक सिद्धांत है तो तुम जब पूछते हो कभी स्वतंत्र होगा कि नहीं, तो तुम तुम गलत बात पूछते हो। तुम तो इस तरह की बात पूछ रहे हो कि कभी ऐसी मजबूरी आ जाएगी मनुष्य पर कि वो असहज न हो सके वो तो मनुष्य की हत्या होगी वो तो मनुष्य की सारी गरिमक हो जाएगी नहीं मनुष्य को हक सदा रहेगा कि वो चाहे तो तैमूरलंग हो चाहे तो दादू हो जाए चाहे तो प्रेम के आकाश में उठे और चाहे तो घृणा के पाताल में खो जाए मनुष्य एक सीढ़ी है और सीढ़ी हमेशा दो दिशाओं में होती नीचे की तरफ भी होती ऊपर की तरफ भी होती वही सीढ़ी जिससे तुम नीचे जाते हो उसी से तुम ऊपर जाते हो अब तुम अगर ये कहो कि क्या कभी ऐसी भी सीढ़ी होगी जो सिर्फ ऊपर ही जाए तो तुम गलत बात पूछ रहे हो जो सीढ़ी सिर्फ ऊपर ही जाती है वो सीढ़ी नहीं है सीढ़ी को दोनों तरफ जाना होता है ऊपर भी नीचे भी तुम्हारी मर्जी है तुम चाहो चलो, तुम चाहो चाहो ऊपर नीचे जाओ। इसलिए धर्म व्यक्ति का मूल्य मानता है समाज का कोई मूल्य नहीं मानता धर्म वैयक्तिक है सामाजिक नहीं और यह आकस्मिक नहीं है कि जो लोग समाज का बहुत मूल्य मानते हैं वे सभी धर्म के विपरीत कम्युनिस्ट फैसिस्ट सोशलिस्ट और उस तरह के मार्ग के सारे लोग धर्म के विपरीत होंगे ही क्योंकि बुनियादी भेद है वे मनुष्य को समाज की तरह स्वीकार करते वे व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं मानते और इसलिए वे सभी स्वतंत्रता के विपरीत विरोधी अगर रूस में स्वतंत्रता मर गई है और चीन में मर गई है तो यह कोई दुर्घटना नहीं है यह साम्यवाद का सहज परिणाम साम्यवाद व्यक्ति को मानता ही नहीं साम्यवाद कहता है समाज की नियति होती व्यक्ति की कोई नियति नहीं होती व्यक्ति होता ही नहीं व्यक्ति तो केवल समाज का एक अंग है अंग मात्र धर्म की देशना और धर्म का मानना है व्यक्ति आधार है। समाज तो व्यक्तियों की जोड़ का नाम है समाज के पास कोई आत्मा नहीं समाज तो निर्जीव शब्द है कोरा शब्द है ऐसा ही जैसे जब तुम कहते हो जंगल जंगल कहीं देखा जाओ खोजो जंगल कभी नहीं मिलेगा मिलेंगे वृक्ष वृक्ष होते हैं जंगल नहीं होता बहुत वृक्ष साथ होते हैं तो उसका नाम जंगल यहां तुम बैठे हो इतने लोग पांच मित्र यहां बैठे एक समूह यहां बैठा तुम सोचते हो सच में कोई समूह यहां बैठा है यहां 500 व्यक्ति बैठे समूह इत्यादि का कोई अर्थ नहीं होता तुम तुम हो तुम्हारा पड़ोसी पड़ोसी यहां 500 जीवंत चेतनाएं बैठी यहां 500 सौ दिए जल रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी रोशनी से अपने अपने ढंग से और मनुष्य का यह अनिवार्य लक्षण कि वो जो चाहे हो सकता है निम्न से निम्नतम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम यह बात सच है कि मनुष्य अगर गिरे तो पशुओं से बहुत नीचे गिर जाता है और मनुष्य अगर उठे तो देवताओं से बहुत ऊपर उठ जाता है देवता भी बंधे हैं जैसे पशु बंधे इसलिए भारत के मनुष्यों ने एक अपूर्व बात कही है कि अगर देवताओं को भी मोक्ष चाहिए हो तो पहले मनुष्य होना पड़ेगा मनुष्य दो रहा है पशुओं को मुक्त होना हो तो मनुष्य होना पड़ेगा और देवताओं को मुक्त होना हो तो मनुष्य होना पड़ेगा क्यों क्योंकि देवता तो बड़े ऊपर गए हुए ऊपर तो गए हुए हैं लेकिन देवता शुभ करने को मजबूर हैं। वहां स्वतंत्रता नहीं वहां सुख अनिवार्य वहां रोशनी जबरदस्ती है उनका चुनाव नहीं उन्हें चौरा है पर लौटना पड़ेगा जहां से सब रास्ते खुलते आदमी चौराहा है जहां से सब रास्ते खुलते इसलिए आदमी अगर नीचे गिरे तो कोई पशु उसका मुकाबला नहीं कर सकता जंगली से जंगली जानवर भी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते कोई जंगली जानवर जब भरे पेट हो तो किसी को मारता नहीं भूखा हो तो मारता है आदमी बड़ा अजीब है जब भरे पेट होता तब शिकार को निकलता है कोई पशु अपनी ही जाति के प्राणियों को नहीं मारता कोई सिंह सिंह को नहीं मारता कोई कुत्ता किसी कुत्ते को नहीं मारता अकेला आदमी है जो आदमी को मारता है और खूब मारता है और बड़े आयोजन से मारता है और बड़े झंडे इत्यादि उठा और बड़े दर्शन साथ खड़े करके मारता है और इस ढंग से मारता है कि लगे कि कोई बड़ा काम कर रहा है हो रहा है कुल मारा जाना लेकिन ऊंचे ऊंचे नाम कभी धर्म का आड़ कभी राजनीति की आड़ कभी देश की आड़ कभी स्वतंत्रता की आड़ कभी लोकतंत्र कभी समाजवाद न मालूम कैसे कैसे शब्द ऊंचे ऊंचे शब्द और आखिर पीछे गौर से अगर देखो तो आदमी आदमी को मारने में लगा हुआ है शांति की बातें करता युद्ध की तैयारी करता है कहता है शांति होगी कैसे अगर युद्ध का अस्त्र शस्त्र पास में नहीं होंगे आदमी का पूरा इतिहास युद्धों का इतिहास है पशु पक्षी तो कभी मार लेते हैं जब उन्हें भूख लगी होती आदमी का मारना जघन में अपराध है पाप है आदमी पशुओं से नीचे गिरता है लेकिन देवताओं से ऊपर भी उठ जाता है ये कथाएं व्यर्थ ही नहीं है कि जब बुद्ध को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो देवता स्वर्ग से उतरे और उन्होंने फूल बरसाए। ऐसा वस्तुतः हुआ कि नहीं ये सवाल नहीं, ये कोई ऐतिहासिक घटना है नहीं ये तो प्रतीक कथाएं ये ये कह रहे हैं कि जब कोई आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो देवता छोटे पड़ जाते बस उनका काम फूल बरसाने का रह जाता है बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवता उनके चरणों में आके झुके उनके चरणों की धूल सिर सिर्फ चढ़ाई बुद्धत्व देवत्व से ऊपर है आदमी की सहजता जबरदस्ती आने वाली बात नहीं आदमी सदा मुक्त रहेगा इसलिए तो मत पूछो कि मनुष्य कभी सहज जीवन के की ओर मुड़ेगा कि नहीं एक एक व्यक्ति अपना अपना निर्णय ले सकता है और फिर तुमने पूछा हमारा कर्तव्य क्या है कर्तव्य ही तो असहज कर देता है कर्तव्य का मतलब ही ये होता है कोई पशु ने कभी पूछा हमारा कर्तव्य क्या है पशुओं को जो होता है हो रहा है कर्तव्य का कोई सवाल नहीं आदमी पूछता हमारा कर्तव्य क्या है उसी कर्तव्य में स्वतंत्रता छिपी हम क्या करें क्योंकि आदमी दोनों काम कर सकता है बुरा भी और अच्छा भी मेरा जोर इस पर नहीं है कि तुम अच्छा काम करो क्योंकि यह होता है अक्सर हुआ है कि अच्छा काम करने में भी तुम मूर्छित रहे आते हो तो तुम्हारा अच्छा काम भी यंत्र हो जाता है मेरा जोर कर्तव्य पर नहीं है मेरा जोर बोध पर है तुम जो भी करो बोधपूर्वक करो वही एकमात्र कर्तव्य है बुरा भी करो तो बोधपूर्वक करो और तुम चकित हो जाओगे कि बुरा हो ही नहीं सकेगा चोरी करने जाओ बोधपूर्वक जाओ ऐसे जाओ जैसे विपक्ष ध्यान कर रहे हो और तुम चोरी नहीं कर पाओगे तो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि चोरी मत करो क्योंकि एक तरफ से चोरी रोको आदमी दूसरी तरफ से करता है इधर से रोको उधर से करता आदमी नई तरकीबें निकाल लेता है आदमी तरकीबें निकालने में कुशल है कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है चोरी हो सकती और चोरी पकड़ी ना जाए और चोरी चोरी ना मालूम पड़े एक तरफ से चोरी रोको दूसरी तरफ से शुरू हो जाती आदमी को कहो ये काम बुरा है तो वो वो काम बंद कर देता है मगर इससे तो उसके भीतर की चेतना तो नहीं बदली वही का वही आदमी कहीं और करेगा देखा तुमने महावीर ने कहा कि खेतीबाड़ी में हिंसा है तो जैनियों ने खेतीबाड़ी बंद कर दी लेकिन इससे क्या तुम सोचते हो जैन हिंसक नहीं रहे खेतीबाड़ी की हिंसा नहीं रही मगर उनकी हिंसा दुकान पर शुरू हो गई बाजार में बैठ गए वही हिंसा और शायद ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब एक उनको आड़ भी मिल गई धर्म की तुम्हें तो पता है कि जैन धर्म के मानने वाले सभी व्यवसायी क्यों हैं? वो इसलिए कि कृषि का तो उपाय नहीं रहा अगर तुम खेत बनाओगे पौधे काटोगे तो हिंसा होगी मगर काटने की वृत्ति तो थी तो दुकान पर तो बैठ के आदमियों को काटने लगे बचाव इतना आसान नहीं इधर सुरो को उधर शुरू हो जाता है एक तरफ से बीमारी करो को दूसरी तरफ से प्रकट हो जाती दबाने से काम नहीं चलेगा तुम तो मुझसे कर्तव्य मत पूछो मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो क्योंकि मजबूरी हो जाएगी जबरदस्ती थोप लोगे मैं तुमसे कहता हूं जो भी करो हो पूर्वक करो ऐसा हुआ कि बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजरता था और एक वैश्या ने उसके जाके चरणों में सिर रख दिया और कहा मेरा निवेदन है कि इस वर्ष चतुर्मास वर्षा काल मेरे घर में बिताए और भी भिक्षु साथ थे यह भिक्षु अति सुंदर था वैश्य मोहित हो गई थी उसने सम्राट देखे थे मगर ऐसा प्यारा भिक्षु नहीं देखा था ऐसा आदमी नहीं देखा था ये शान ही कुछ और थी अक्सर ऐसा हो जाता है सन्यास एक तरह की गरिमा देता है सौंदर्य देता एक तरह की दीप थी जो साधारणता नहीं पाई जाती एक प्रसाद वैश्य पहचान गई सौंदर्य को सौंदर्य की उसकी परख थी सौंदर्य उसका व्यवसाय था इस सुंदरतम आदमी को देख के वो नहीं रोक सकी अपने को उसने चरणों में सिर रख दिया और कि मैं नहीं। मुझे आश्वासन दो कि इस वर्ष चार माह वर्षा के, तुम मेरे बिताओ। वर्षा थी। के पहले वादल हो गए चार महीने वर्षा के कहीं एक जगह रुक जाए उसने कहा मैं कल भगवान को पूछकर उत्तर दे दूंगा दूसरे भिक्षु जो खड़े देख रहे थे ईर्षा से जल गए वैश्य अपूर्व सुंदरी थी दूर दूर तक ख्याति लगती थी बड़े सम्राट उसके द्वार पर खड़े रहते थे ईर्षा जग गई वासना भी जगी ईर्षा भी जगी और उनके पैर नहीं छूए, और उनको निमंत्रण नहीं दिया इस आदमी के प्रति जलन भी उठी यह सब इकट्ठा हो गया और साथ में धर्म की आड़ भी मिली वो सबने जाके बुद्ध को कहा कि वैश्या ने निवेदन किया और इस भिक्षु ने इंकार नहीं किया ये कर्तव्य से हो गया इसे साफ कहना चाहिए था कि मैं वेश्या के घर में नहीं ठहर सकता क्योंकि आपने तो स्त्री तक को छूने के लिए मना किया है और इसने वेश्या को भी पैर छूने दिए इसे निष्कासित किया जाए इसे संघ से बाहर किया जाए बुद्ध हां से और बुद्ध ने कहा इसने कहा क्या तो उन्होंने कहा इसने इतना ही कहा कि मैं भगवान से पूछ के कल उत्तर दूंगा बुद्ध ने को खड़ा किया उस भिक्षु को देखा एक क्षण और कहा कि तुझे है, तो महीने के घर रुक सकता है उस ने सिर झुकाया और कहा मेरे लिए कोई कर्तव्य निर्देश बुद्ध ने कहा बस होश रखना और चार महीने अपूर्व होश के थे चार महीने बाद जब भिक्षु वापस लौटा तो उसके साथ दिख... वैश्य भी वापस आई भिक्षु तो अद्भुत रूप से रूपांतरित हो गया था क्योंकि उसे बहुत होश रखना पड़ा 24 घंटे होश रखना पड़ा इससे ज्यादा और होश की कोई जगह ही नहीं हो सकती थी प्रतिपल उत्तेजना थी प्रतिपल आकर्षण था चार महीने उसे जाँगते ही रहना पड़ा जरा झपकी खाता जरा सपने में पड़ जाता तो सदा के लिए चूक जाता उसका बढ़ता हुआ होश उसकी बढ़ती हुई दीप्ती उस व्यासा को भी रूपांतरित कर गई उस व्याष्या ने बुद्ध के चरणों में अपना सारा धन रख दिया और कहा कि मुझे दीक्षा दे मैं तो सोचती थी कि आपके भिक्षु को बदल लूंगी लेकिन आपके भिक्षु ने मुझे बदल लिया मैं तो सोचती थी कि आपका भिक्षु आज नहीं कल गिरेगा मेरे चरणों में लेकिन मुझे उसके चरणों में गिर जाना पड़ा इतना होश से भरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा है जो श्वास भी लेता था तो होश से ले रहा था जिसकी हर क्रिया होशपूर्ण थी मैं भी तुमसे यही कहता हूं अगर तुम्हें सहज जीवन की ओर जाना है होश से जियो और अगर तुम चाहते हो और लोग भी सहज जीवन की तरफ जाए तो तुम होश से जियो ताकि तुम्हारे होश की गंध उनको भी लगे तुम्हारे होश की झलक उन पर भी पड़े जागरूक होकर जियो कर्तव्य को विस्तार में मत पूछो मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि पानी छान के पियो क्योंकि पानी छान के पीने वाले लोग खून बिना छाने पी गए मैं तुमसे नहीं कहूंगा छोटी छोटी बातें कि इनका तुम विस्तार संभालो क्योंकि वो छोटी छोटी बातें तो बहुत है उनका कितना विस्तार संभालोगे और हर विस्तार में कुछ बातें छूट जाएंगी शास्त्रों में सब कर्तव्य गिनाए गए लेकिन कितने गिनाओगे ऐसी परिस्थिति आ जाती कि शास्त्र में कोई कर्तव्य नहीं गिनाया हुआ जीसस ने अपने शिष्य से कहा कि अगर कोई तुझे मारे तो उसे क्षमा कर देना उसने पूछा कितनी बार अब क्या उत्तर दोगे एक बार मारे शिष्य भी ठीक पूछ रहा है कि तो कोई सीमा होगी हर चीज की हद होती एक बार मारे कर देंगे क्षमा कितनी बार मारे तब क्षमा कर, जी ने कहा सात बार उसने कहा ठीक लेकिन उसने जिस ढंग से ठीक कहा उसका मतलब था कि आठवीं बार देख लेंगे उसके ठीक कहने में ऐसा ढंग था कि ठीक है तो फिर देख लेंगे आठवीं बार और सौ सुनार की एक लोहार की एक बार में ही ऐसा मजा चखा देंगे कि छटी का दूध याद आ जाए कि सात बार में जो किया हुआ एक ही बार में निपटा दूंगा उसकी आंख में ढंग ये जिसने कहा नहीं भाई सतहत्तर बार मगर तुम कितना करोगे अठहत्तर बार आदमी को अगर विस्तार में बताने चलो तो अर्चन है मैंने सुना है एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मारा, नास्तिक था चाटा मारने वाला और साथ में बाइबिल बताई कि देखो लिखा है इसमें कि जो तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना उस फकीर ने कहा मुझे पता किताब लाने की जरूरत नहीं थी ये रहा मेरा दूसरा गाल उस आदमी ने उस दूसरे गाल पर और करारा चांटा मार बस वो फकीर फिर उस पर टूट पड़ा उसकी ऐसी मरम्मत की वो बहुत चिल्लाए भाई ये क्या कर रहे हो जीसस की तो याद करो उन्होंने कहा इसके आगे जीसस ने कुछ भी नहीं कहा एक गाल चाटा मारो दूसरा कर देना तीसरा तो कोई गाल है नहीं इसके आगे हम स्वतंत्र विस्तार की बात में काम नहीं आती क्योंकि एक सीमा आ जाती है, विस्तार की उसके आगे तुम स्वतंत्र हो यही तुम देखते ना रोज सरकार कितने कानून बनाती जितने कानून बनाती उतनी क्योंकि कानून का मतलब कि मत मत मत मगर कितना करोगे सब बताने के बाद कुछ तो बाकी रह जाता जिंदगी बहुत बड़ी आदमी वो करके दिखा देता है गिल्लो ये हम करके दिखा देते जब वो आदमी करके दिखा देता तब सरकार को फिर कानून बनाना पड़ता है कि ये मत करना तुमने तो देखा सरकारी ढंग की दस्तावेज जिस तरह की होती है पढ़ने में ही नहीं आती उसमें इतने तरकीबें होती सब तरह की तरकीबें रोकने के लिए तरकीबें होती ऐसा मत करना वैसा मत करना उसमें कई नियम उपनियम धाराएं उपधाराएं मगर फिर भी जो आदमी को करना है वो कर लेता है दुनिया में कोई पाप रुका नहीं कानून बढ़ते गए हैं अपराध बढ़ते गए कानून के बढ़ने से सिर्फ वकील को लाभ होता है अपराध नहीं रोकते कानून जब ज्यादा हो जाता है तो अपराधी को भी अपने विशेषज्ञ रखने पड़ते हैं जो खोजबीन करते रहे वे ही वकील जो खोजबीन करते हैं अपराधी की तरफ से कि तू इस तरह से कर ले कि ये रही तरकीब अभी इस पर नियम नहीं बना है, इसके पहले निपटा ले नियम बढ़ते जाते बेईमानी बढ़ती चली जाती विस्तार में मुझसे मत पूछो कि हम क्या करें कर्तव्य की पूछो ही मत मेरा सूत्र सीधा साफ है एक होश से जियो उस होश से जीने में सब आ जाएगा अगर जीसस ने कहा होता जब तुम्हें कोई चांटा मारे तब होश से जीना तो इस फकीर को उपाय नहीं था बचने का अगर जीसस ने कहा होता कि कोई तुम्हारा अपमान करे तो होश पूर्वक क्षमा कर देना सतत दरबार का सवाल नहीं आदमी बहुत जटिल और बहुत चालाक सिर्फ इतना ही कि होश पूर्वक क्षमा कर देना हो सर जियो एक दिया जलाकर कर जियो ये विस्तार की बातों के कारण ही धर्म विकृत हुए इतने विकृत हो गए नियम ही नियम रह गए अगर उनको पालते रहो तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता के विकसित होने का समय ही नहीं आता अगर नीमों को ही पालते रहो तो तुम करीब करीब एक काराग्रह के कैदी हो जाते तुम देखो तुम्हारे साधुओं को काराग्रह के कैदी हो जाते चले हैं स्वतंत्रता को लेने चले हैं मोक्ष की खोज में हो गए हैं काराग्रह की कैदी एक एक छोटी बात का हिसाब चल रहा है 24 घंटे उसी में लग जाते जैन मुनि मुझसे कहा मर्यादा से चलने में फुर्सत कहा दुकानदार कहता है की फुर्सत कहां यही मुनि कहता है की फुर्सत कहाँ तो बड़े मजे की बात हो गई दुकानदार तो क्षमा किया जा सकता है की कहता है भाई फुर्सत कहाँ कब ध्यान करें लेकिन मुनि भी कह रहा है कि फुर्सत का इतने नियम है इतना विस्तार है नियमों का धर्म को नियम से मुक्त करने की जरूरत है बस एक ही सीधा सूत्र होना चाहिए ए शांत रहबरों के रवैये को देखकर आना पड़ा है राहजनों की पनाह ये जो मार्गदर्शक है ये नियम देने वाले लोग हैं, इन इनसे लोग इतने पीड़ित हो गए अब तो लुटेरों की शरण में जाना भी ठीक मालूम पड़ता है क्या कहूं दिल पे क्या गुजरती है तेरे कूचे से जब गुजरता हूं रह जनों का तो कोई खौफ नहीं रह बरों से मगर मैं डरता हूं साथ अपने लहू की सुर्खी से आरजुओं में रंग भरता हूँ रह जनों का तो कोई खौफ नहीं लुटेरों का तो कुछ खौफ नहीं तुमको लुटेरों ने नहीं लूटा है रह बरो से मगर डरता हूं मगर वो जो मार्गदर्शक नेता है जो तैयार बैठे हैं तुम्हे नियम देने को ऐसा करो ऐसा करो ऐसा ना करना वैसा ना करना उनसे सावधान रहना उन्होंने ही तुम्हारे कारागृह निर्मित किए मैं तुम्हें चरित्र नहीं देता मैं तुम्हें केवल बोध देता हूं मैं तुम्हें आचरण नहीं देता मैं केवल अंतकरण की जागृति देता हूं जो भी करो वैश्या के घर भी ठहरना पड़े तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ठहर जाना होस कायम रखना यह श्रेष्ठतम धर्म है एक बुद्ध का भिक्षु यात्रा पर जा रहा था उसने पूछा मेरे लिए कोई आदेश बहुत निम्न वृत्ति का भिक्षु रहा होगा क्योंकि बुद्ध ने जो आदेश दिया वो बुद्ध जैसा नहीं है अभी तुमने कहानी सुनी ना वैश्या के घर जाते भिक्षु को हो होश रखना ये बुद्ध जैसा आदेश है इस युवक ने पूछा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं मेरे लिए कोई निर्देश मार्ग के लिए कोई सूचना है क्या करूं क्या ना करूं बुद्ध ने कहा स्त्रियों को छूना मत देखना मत राह पर स्त्री दिखाई पड़ जाए आंख नीचे कर दे उस भिक्षु ने पूछा लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री को देखना ही पड़ जाए मजबूरी हो तो उस हालत में क्या करना तो बुद्ध ने कहा छूना मत उस बिकु ने पूछा और यह भी हो सकता है कि किसी मजबूरी में छूना पड़ जाए समझ लो कि स्त्री गिर पड़ी पैर फिसल गया और मैं पीछे हूं क्या उसको हाथ का सहारा ना तू तो बुधने का अगर छूना ही पड़े तो छू लेना मगर होश रखना देखना मत पहले का फिर अगर मजबूरी आ जाए तो कहा कि ठीक है देख लेना फिर कहा छूना मत मजबूरी आ जाए तो कहा छू लेना फिर आखिरी सूत्र दिया कि होश रखना उस आदमी ने कहा कि और अगर ऐसी मजबूरी आ जाए कि होश न रख सकू तो उसने बुद्ध ने कहा फिर जाने की जरूरत ही नहीं ऐसी मजबूरी आनी ही नहीं चाहिए फिर तो तू तो सिर्फ रास्ते खोज रहा है फिर मजबूरियों के बहाने खोज रहा है निम्न का आदमी रहा होगा अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे धर्म के नियम निम्न से निम्न वृत्ति को ध्यान में रखकर बनाने पड़ते हैं। इसी कारण बड़े छोटे होते ओछे होते संकीर्ण होते और इसी कारण श्रेष्ठ व्यक्तियों को कोई भी धर्म अपने भीतर नहीं समा पाते बुद्ध पैदा हुए हिंदू उन्हें अपने भीतर ना समा पाए क्योंकि वे जिएंगे ऊपर से और धर्म के नियम बने आखिरी आदमी के लिए निम्नतम के लिए इसमें बड़ा फासला हो गया यहूदी जीसस को न समा पाए मुसलमान मंसूर को न समा पाए धर्म की तथाकथित कथित व्यवस्था अंतिम आदमी को देखकर बनी निकृष्टतम आदमी को देखकर बनी और धर्म का अनुभव सृष्टम के लिए तो जब भी सृष्टम आदमी पैदा होगा तब परंपरागत धर्म उसके विपरीत हो जाए मैं तुम्हें कोई कर्तव्य नहीं देता इतना ही कहता हूं जागो जाग कर जियो जागरण न छूटे होश न खोए, हाथ में होश का धागा बना रहे फिर सब सद जाएगा इस एक के साधने से सब सद जाता है इस एक के खो से सब खो जाता है आखिरी प्रश्न मैं आदमी को प्रेम करता हूं लेकिन परमात्मा से मेरा कोई लगाव है इसका मुझे पता नहीं क्या मैं पाप के रास्ते पर हूं नहीं तुम ही पुण्य के रास्ते पर हो परमात्मा का पता नहीं प्रेम करोगे भी कैसे आदमी से प्रेम करो उस प्रेम की गहराई में उतरो उसी गहराई में परमात्मा की झलके मिलनी शुरू होंगी। और कहा खोजोगे मंदिरों में थोड़ी छिपा है मनुष्यों में छिपा है चेतनाओं में छिपा है पत्थरों में थोड़ी खोद के उसे पाओगे आदमी के हृदय में बता दो आबिदाने बेअमल को खुदा उगता चुका है बंदगी से खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसे नफरत है उसके आदमी से और तुम्हारे तथाकथित धर्मों ने तुम्हें अब तक आदमी से नफरत सिखाई इसी के कारण पृथ्वी पर धर्म की बातें बहुत होती हैं बहुत धर्म भी हैं और धर्म बिल्कुल नहीं ये बंदगी हो चुकी व्यर्थ ये बंदगी काम नहीं आई और परमात्मा भी इस बंदगी से बहुत थक चुका है तुम आदमी को ही प्रेम करो मैं तुमसे कहता हूं तुम ठीक रास्ते पर हो हालांकि तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे तुम गलत रास्ते पर हो आदमी को प्रेम परमात्मा को प्रेम करो और परमात्मा का तुम्हें पता नहीं कैसे प्रेम करोगे लेकिन अगर परमात्मा के बनाए हुए से तुम्हारा प्रेम हो जाए तो कितनी देर परमात्मा से दूर रहोगे अगर तुम्हारे प्राणों में संगीत से प्रेम हो जाए तो उसी संगीत के रास्ते पर खोस्ते, खोस्ते तुम संगीत संगीत के स्रोत तक पहुंच जाओगे। संगीत को जन्म देने वाले के पास पहुंच जाओगे अगर फूल से प्रेम हो तो कितनी देर तुम रुके रहोगे कभी ना कभी वो अंगुलियां तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी जिन्होंने फूलों में रंग भरा सूरज से प्रेम हो तो इन्हीं किरणों में तुम कभी और छिपी हुई किरणों को भी खोज लोगे आदमी इस जगत में सर्वश्रेष्ठ फूल है तो क्योंकि स्वतंत्रता का फूल है खूब करो आदमी को प्रेम और परमात्मा की बात ही मत उठाओ एक दिन तुम अचानक पाओगे कि आदमी के प्रेम में ही परमात्मा खो गया है और मिल भी गया आदमी खो गया और मिल भी गया ये खोना और मिलना एक साथ घट जाता है ये विरोधाभास एक साथ घटता है हमको मारा तेरी इनायत ने सबको तेरे अताप ने मारा डर रहा था गुनाह से लेकिन आदमी को सबाब ने मारा आदमी को तथाकथित पुण्यों ने मारा पाप ने नहीं तुम पाप पुण्य की पुरानी परिभाषा पे मत अटके रहो मैं तुम्हें नई परिभाषा देता हूं नई दृष्टि देता हूं प्रेम पुण्य है अब प्रेम पाप है तुम प्रेम करो जिससे कर सको उससे करो इतना ही ख्याल रखो कि प्रेम कहीं रुके ना अटके ना धारा बहती रहे गंगा कहीं ठहरे ना तो सागर तक पहुंच जाएगी बस प्रेम का बांध मत बनाना कहीं पत्नी से प्रेम करो खूब करो पति से बच्चों से माँ से पिता से मित्रों से मगर यह मत सोचना कि बस प्रेम यहीं समाप्त हो गया बांध मत बनाना पत्नी से प्रेम करो पति से प्रेम करो बेटे से प्रेम करो मां से प्रेम करो मित्र से प्रेम करो और प्रेम को बहने दो हर प्रेम पात्र के भीतर से और आगे जाने दो और तुम पाओगे सभी प्रेम पात्रों में वही एक प्रेम पात्र छिपा है सभी आंखों में उसी की चमक सभी चेहरों पर उसी का रंग सभी सौंदर्य में वही प्रकट हो रहा है उसी की अभिव्यक्ति फूल सा रंगोबू नहीं लेकिन फूल से बढ़ के नर्म तीनत है इसको नफरत से पायमाल ना कर घास भी गुलिस्तां की जीनत है फूल ही नहीं है परमात्मा के घास भी उसकी है फूल सा रंग ओबू नहीं लेकिन माना कि घास में फूल जैसा रंग नहीं सुगंध नहीं फूल से बढ़ के नर्म तीनत है लेकिन इसका तो स्वभाव फूल से भी ज्यादा कॉमल है परमात्मा घास में कोमलता की तरह प्रकट हुआ है बस आंख चाहिए इसको नफरत से पायमाल ना कर इसे नष्ट मत कर देना यह समझ के कि यह घास इसमें क्या होगा घास भी गुलिस्तान की जीनत है वो भी बगिया की शोभा है रौनक यहां क्षुद्र से क्षुद्र में विराट छिपा है यहां क्षुद्र है।, है ही नहीं शुद्र हमारी नासमझी के कारण जिस जिस जैसे समझ गहरी होगी वैसे वैसे विराट प्रकट होगा छलक रही है नाव तिस नगी के लिए समर रही है तेरी बज़ बरहमी के लिए नहीं नहीं हमें अब तेरी जुस्तु जुभी नहीं तुझे भी भूल गए हम तेरी खुशी के लिए जहां ने नौ का तस्वर हायात नौ का ख्याल बड़े फरेब दिए तुमने बंदगी के लिए वहां के इसको मोहब्बत कहाँ के इसको मोहब्बत किधर के हिजरों विसाल, अभी तो लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए जो जुलमतों में हबीदा हो कल बिंसा से जिया नवाज वह सोला है तीर्गी के लिए न मंजिलों की तमन्ना न रह गुजर की तलाश न जाने किस पे भरोसा है रह भरी के लिए तेरे जहान की हर दिलकशी मेरी निगाह भटकती है आदमी के लिए आदमी को खोजो प्रेम करो आदमी की खोज में ही तुम धीरे दीर धीरे उसकी झलक में पाने लगोगे दुनिया अधार्मिक हो गई क्योंकि हमें सिखाया गया दुनिया को प्रेम मत करना आदमी को प्रेम मत करना प्रेम का द्वार बंद हो गया परमात्मा तक पहुंचने का सेतु टूट गया मैं तुमसे कहता हूं खूब करो प्रेम बस प्रेम का बांधना आए प्रेम बहता जाए हर पात्र से ऊपर निकल जाए आगे निकल जाए हर पात्र से छलक जाए यही प्रार्थना है प्रेम का सदा बहते रहना प्रार्थना है और बहता प्रेम परमात्मा को निश्चित पा लेता है इसलिए घबराओ मत और ये मत सोचो कि तुमने कोई पाप किया है ये मत सोचो कि तुमसे कुछ भूल हो रही कि तुम धार्मिक नहीं हो अक्सर ऐसा हो जाता है कि तथाकथित धार्मिक धार्मिक नहीं होते सिर्फ दिखाई पड़ते और इससे उल्टी बात भी सच जो लोग अधार्मिक मालूम होते अक्सर अधार्मिक नहीं होते मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी यूरोप का एक बहुत बड़ा ईसाई पुरोहित प्रवचन देने चर्च में गया वह बोला तो उसने कहा कि जो लोग पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे और जो पाप करते हैं वह नर्क में। और फिर उसने ये भी कहा जो परमात्मा को याद करते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे जो परमात्मा को भूल जाते हैं वो नर्क में। एक आदमी उठ के खड़ा हो गया उसने कहा आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया मेरे लिए एक सवाल उठ गए पुरोहित ने सोचा भी नहीं था ये सवाल जब उठा तब उसे समझ में आया सवाल जरूर जटिल उस आदमी ने पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूं आपने कहा जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे और जो प्रभु को स्मरण करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे और जो पाप करते हैं जो प्रभु को स्मरण नहीं करते वो नर्क जाएंगे मेरा सवाल यह है कि जो पुण्य करते हैं और प्रभु को स्मरण नहीं करते वो कहा जाएंगे और जो प्रभु को स्मरण करते हैं और पाप करते हैं वो कहा जाएंगे पादरी भी रह गया उसे कुछ सूझा नहीं एकदम सिर उसका घूम गया क्योंकि अर्चन खड़ी हो गई अगर वो ये कहे कि जो लोग पुण्य करते हैं और प्रभु को स्मरण नहीं करते वे भी स्वर्ग जाएंगे तो सीधा सवाल है फिर प्रभु को स्मरण करने की जरूरत क्या और जो लोग प्रभु का स्मरण करते हैं और पाप करते हैं और उन्हें नर्क जाना पड़ता है तो फिर सवाल यह है कि प्रभु के स्मरण से फायदा क्या हुआ नर तो गए ही तो पाप और पुण्य काफी है फिर प्रभु को बीच में लेने की जरूरत क्या है यही तो कारण था कि जैन और बौद्ध दो धर्मों ने प्रभु को बीच में नहीं लिया परमात्मा को बीच में नहीं लिया उन्होंने पाप और पुण्य के सिद्धांत से काम चला लिया जो बुरा करता है वो दुख पाएगा जो भला करता है वो सुख पाएगा बात खत्म हो गई बीच में परमात्मा को लेने की जरूरत नहीं मानी क्योंकि तो परमात्मा को लेने से जटिलता बढ़ेगी यही सवाल उठेगा उस पुरोहित का मुझे क्षमा करे मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं मुझे सात दिन का मौका दे अगले रविवार मैं इसका उत्तर दूंगा सात दिन वो सो भी नहीं सका बहुत सिर मारा आदमी भी ईमानदार रहा होगा नहीं तो पुरोहित चालबाज होते कुछ भी उत्तर निकाल रहा ईमानदार था।, था उसको ये प्रश्न तीर की तरह चुभने लगा और ये प्रश्न था महत्वपूर्ण सातवें दिन वो सुबह जल्दी बोर में चर्च पहुंच गया अभी तक उत्तर नहीं आया है सोचा कि जाके चर्च में ही बैठ जाऊं, प्रभु से ही परमात्मा से प्रार्थना करूं कि तुम ही बताओ मैं क्या उत्तर दूं। दूसरा आता होगा और सारे गांव में खबर फैल गई सारा गांव आ रहा है। मैं जो भी उत्तर सोचता हूं गलत मालूम होता है इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बिठाऊ हाथ जोड़ के प्रभु की प्रार्थना में झुका जल्दी उठाया था रात सोया भी नहीं था वहां सिर झुकाए हुए वेदी के सामने उसे झपकी आ गई और उसने एक सपना देखा सपने में उसने वही देखा जो सात दिन से उसके प्राणों को मत रहा था उसने देखा ट्रेन में सवार है उसने पूछा भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही लोगों ने कहा स्वर्ग जा रही उसने कहा ये अच्छा ही हुआ वहीं चल के देख लू की हालत क्या है वो स्वर्ग पहुंचा उसे बड़ी हैरानी हुई उसने किताबों में जो वर्णन देखे तो स्वर्ग के बड़े रंगीन थे बड़े सुबहपूर्ण थे और स्वर्ग बिल्कुल उजरा सा था। वीरान सा खर मालूम पड़ता था धूल धमास जमी थी उसने पूछा ये मामला क्या ऐसी शक्ल तो नर्क क्यों होनी चाहिए कहीं कुछ भूल चुक तो नहीं उतरा लेकिन स्वर्ग ही था भूल चुक नहीं उसने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ कुछ लोग हैं जैसे बुद्ध क्योंकि बुद्ध ने पुण्य तो किया प्रभु को स्मरण नहीं किया सुकरात पुण्य तो किया लेकिन प्रभु को स्मरण नहीं किया यहां बुद्ध और सुकरात जैसे लोग हैं उन्होंने कभी है, नाम नहीं सुना कभी बुद्ध और सुकरात का हमें कुछ पता नहीं भागदौड़ उसने पता लगाया कि नर्क भी कोई ट्रेन जाती है क्या नहीं एक ट्रेन नर्क जा रही थी तैयारी खड़ी थी वो सवार हो गए नर्क पहुंचा बड़ा हैरान हुआ वहां बड़ी ताजगी थी बड़ी रौनक थी बड़ा रंग था बड़ी सुगंध थी उससे तो भरोसा ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा। सब उल्टा हुआ जा रहा ये नर्क है उतर के उसने पूछा कि यहाँ सुखरात और बुद्ध जैसे लोग हैं उन्होंने कहा उनके ही आने के कारण तो नर्क की रंगत आई ये जो सुगंध देख रहे हो ये जो सुहास देख रहे हो ये जो चारों तरफ महोत्सव देख रहे हो इन्हीं तरह के लोगों के आने की वजह से तो ये रंगत आई तभी उसकी नींद खुल गई लोग आने शुरू हो गए थे उसने खड़े होकर मंच पर कहा कि मैं तो उत्तर नहीं जानता लेकिन ये सपना कह देता हूं इस सपने से इतना सार मैंने निकाला कि जहां भले लोग हैं वहां स्वर्ग है और जहां भले लोग नहीं है वहां नरक। यह बात गलत है कि पुण्य करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं पुण्य करने वाले लोग जहां जाते हैं वहां स्वर्ग बन जाता है यह बात गलत है कि पाप करने वाले लोग नरक जाते हैं पाप करने वाले लोग स्वर्ग भी चले जाएं, तो भी जहां जाते हैं वहां नरक बन जाता है तुम औपचारिक धर्म में मत उलझ जाना मंदिर हो आए मस्जिद हो आए प्रार्थना कर ली पाठ कर लिया नहीं धर्म तो एक ही है वह प्रेम है और धर्म के इस अनुभव को प्रेम को जगाने का उपाय एक ही है वह होश है इन दो शब्दों में इन दो कदमों में धर्म की पूरी यात्रा हो जाती है इतना ही फासला है संसार में और मोक्ष में बस दो कदम का फासला एक कदम का नाम प्रेम एक कदम का नाम ध्यान ये दो कदम तुम तो उठा लो बस ये दो कदम उठ जाए भीतर ध्यान हो बाहर की तरफ बहता हुआ प्रेम हो भीतर गहरा होता हुआ ध्यान हो बाहर बटता हुआ प्रेम हो ध्यान बन जाए तुम्हारी जड़ और प्रेम बन जाए तुम्हारे फूल खिल जाएं. आदमी को प्रेम करो प्रकृति को प्रेम करो चांदारों को प्रेम करो प्रेम करो और सब प्रेम उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है कहीं भी प्रेम की अंजलि चढ़ाओ कहीं भी प्रेम के फूल चढ़ाओ वे उसी के चरणों में पहुंच जाते हैं प्रेम से गाए गए गीत ही केवल प्रार्थनाएं हैं और ऐसी प्रार्थनाएं ही केवल सुनी जाती है तुम भूलो परमात्मा को परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं शब्दों के जाल में मत पड़ो प्रेम परमात्मा है और ध्यान आख है जो उस परमात्मा को देख सकती है तो दो बातें तुम्हें कहता हूं प्रेम करो ध्यान करो प्रेम होने दो ध्यान होने दो और अंतता एक ऐसी घड़ी आती जब ध्यान और प्रेम में कोई अंतर नहीं रह जाता ध्यान प्रेमपूर्ण हो जाता है प्रेम ध्यानपूर्ण हो जाता है पहुंच गए तो मंजिल पर आ गया असली घर जिसकी तलाश थी आज इतना ही